की, की, ब्लॉग की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी जिसका शीर्षक है एक और एक ग्यारह एक बार की बात है कि बनगिरी के घने जंगल में एक उन्मत्त हाथी ने भारी उत्पाद मचा रखा था वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़ी का छोटा सा सुखी संसार था चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखते रहते एक दिन क्रूर हाथी, गरजता, पेड़ों को तोड़ता, मरोड़ता उसी और आया देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला घोंसला नीचे आ गया अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर, पैर उस पर, उस पर पैर पड़ा चिड़िया और चिड़ा, चिड़ा। चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके हाथी, हाथी के, चाने के, के जाने, जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी तभी वहाँ कटफोड़वी आई वह चिड़िया की अच्छी, अच्छी मित्र थी कटफोड़वी कट ने उसकी रोने का कारण पूछा। तो, तो चिड़िया ने अपनी, अपनी सारी कहानी कह डाली। कटफोड़वी कट कट बोली दे दे। इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना ही होगा चिड़िया ने निराशा दिखाई हम छोटे छोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं कठफोर्डवी ने समझाया एक और एक मिलकर ग्यारह बनते हैं। हमें अपनी शक्तियाँ जोड़नी होगी हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे लेकिन कैसे चिड़िया ने पूछा मेरा एक मित्र व्यांग नामक भावरा है हमें उससे सलाह लेनी चाहिए चिड़िया और कटफोड़ भी भवरे से जाकर भवरा गुनगुनाया तो तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, ये तो बहुत बुरा बुरा हुआ। हुआ। सचमुच, मेरा एक मेंढक मित्र है आओ आओ हम सभी मिलकर उसके पास चले सहायता मांगेंगे अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ वह मेंढक रहता था ने सारी समस्या मेंढक को बताई मेंढक भर्राए स्वर में बोला आप लोग धैर्य से जरा यही मेरी प्रतीक्षा करें। मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी वह बोला दोस्तों उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई सारे खुशी से उछल पड़े योजना सचमुच बहुत अच्छी थी मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया कुछ ही दूर वह उन्मत्त हाथी तोड़फोड़ मचाकर वह पेट भरकर कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था पहला काम भवरे का था वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंख बंद करके झूमने लगा तभी कटफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया वो आई और अपनी सुई जैसी नुकरी चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें बीध डाली हाथी की आंखें फूट गयी वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था हाथी का क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा था आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टकरों से शरीर भी जख्मी होता चला जा रहा था जख्मों से और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेढक से बोली भैया मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूँगी तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी मेढक ने कहा आभार मानने की कोई जरूरत नहीं मित्र ही मित्र के काम आते हैं एक तो आँख में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंगड़ते हाथी का गला सूख गया उसे प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी पानी मेंढक ने अपने भाई बंधुओं को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर कर तर्रानी के लिए कहा सारे मेंढक मिलकर टर्राने लगे मेंढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए वो ये जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा टर्राहट और तेज होती चली जा रही थी प्यासा हाथी और तेज भागने लगा जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर कर शुरू कर दिया हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा जहाँ उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगी और इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हो गया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है और अहंकारी का देर या सबेर अंत होता ही है तो ये थी पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक जिसका नाम था एक और एक ग्यारह वाचक स्वर भारती परिमल।